लेना अपना ये आलम कभी जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी हो बदलेना अपना ये आलम कभी जीवन में चिड़ेंगे ना हम कभी यू भी जाओगे आखिर कहा के हमारे यादों की बारात निकली है आ दिल के द्वार दिल के द्वारे कार्यक्रम का नाम ही है यादों में बुने गाने तो ये गाना बिल्कुल एप्ट था 1973 की फिल्म यादों की बारात बोल मजरू के संगीता डी बर्मन का और आवाज़ें किशोरदा और रफ़ी साहब की ये गाना कहता है यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे सपनों की शहनाईयां बीते दिनों को पुकारे, छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे और यही थीम है आज के देसी जायका कार्यक्रम की यूँ तो संगीत के लिए कहा ही गया है कि ये किसी भी भाषा से परे है संगीत सीधे आपके हृदय तक पहुँचता है साइंस ने भी ये साबित किया है माना है कि संगीत के बोल संगीत की स्वर लहरियाँ कई लेवल पर आपके तन और मन को हील करने की ताकत रखती है और संगीत जो है वो बहुत न भी होता है कैसे ये मैं आज के कार्यक्रम में हम इसी पर बात करने वाले हैं वैसे तो हम सब के कई सारे फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं पर अगर हम ध्यान से अपने उन फेवरेट गानों की लिस्ट सोचें तो उनमें से कुछ गाने ऐसे ज़रूर होते हैं जो हमारे फेवरेट सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनकी धुन बहुत अच्छी है या उनके बोल बहुत अच्छे हैं वो हमारे फेवरेट होते हैं क्योंकि उन गानों के साथ उन बोलों के साथ हमारी कोई ख़ास याद जुड़ी होती है या कोई ख़ास शख्स उस गाने के साथ जुड़ा होता है तो इसी थॉट से आया है आज के कार्यक्रम का टाइटल यादों में बुने गीत और इस पूरे कार्यक्रम में हम अपने कुछ सुनने वाले जो श्रोता है उनके स्पेशल गाने यानी कि फेवरेट सॉन्ग की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर सॉन्ग उनका फेवरेट क्यों है कौन सी याद है जो उनके इस गाने के साथ जुड़कर इस गाने को फेवरेट और उनका सबसे पसंदीदा गाना बनाती है आज के कार्यक्रम में हमारे कुछ श्रोताओं ने अपनी आ, इन गानों से जुड़ी कहानी को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमारे साथ शेयर किया है जो ऑडियो क्लिप्स मैं आपको प्रोग्राम के बीच में सुनवाती रहूँगी और आ, कुछ ने अपनी कहानियाँ मुझसे शेयर की हैं जो मैं अपनी जबानी आपको सुनाऊँगी तो आ, हो सकता है जब मैं ऑडियो क्लिप्स बजाऊँ तो आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ अपने वॉलीम को उसी हिसाब से सेट करेगा यादों का पहला झरों का खोल रहे हैं अमित जी जो कि हमें ले जा रहे हैं कॉलेज के दिनों में जहां सारे दोस्त एक साथ बैठे हैं इतमान से दिन भर की थकन के बाद और जमी है गानों की महफिल क्या याद कर रहे हैं अमित सुनील संगीत से मेरे जीवन का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है और हमारे बॉलीवुड के गाने तो ऐसे हैं जिससे कि हर कोई अपनी जिंदगी के किसी न किसी पल को रिलेट कर ही लेता है चाहे मन परेशान होने पर अपने साथी से कहना कि जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। या फिर अपने दोस्त को रोकते हुए कहना कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं हर गाने से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी जुड़ी ही रहती है मेरी पसंद के भी ऐसे कई किस्से हैं कई गाने हैं और हर गाने के साथ कोई ना कोई कहानी बहुत ही दिल से जुड़ी हुई है पर आज मुझे याद आ रहा है वो एक गाना जो आज से करीब 26-27 साल पहले जब मैं फ्लाइंग करता था जब मैं पायलट का कोर्स कर रहा था उस दौरान मुझे हमेशा गाने के लिए कहा जाता था दिन भर फ्लाइंग की ट्रेनिंग के बाद रोज रात को जब हम आठ दस फ्लाइंग कैडेट्स किसी न किसी के रूम में असम्बल होते थे बैठते थे डिनर करने के बाद और उस समय दो पीस बैंगो और गिटार के साथ आधी रात तक सभी लोग गाने गाते थे जिसमें कि अधिकतर ऐसा होता था कि गाने की शुरुआत उस महफिल की शुरुआत मुझसे कहा जाता था अपने गानों में अच्छी बात यह है कि उसमें हमारे विंग कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर दत्ता भी हमारे साथ होते थे इन यादों की तो बात ही नहीं है इस गाने के साथ इतनी यादें जुड़ी हैं क्योंकि एक सबसे ख़ास बात जो मैं बताना चाहता हूं कि उन दोस्तों में से एक ऐसा भी दोस्त था जो कि आज हम लोग के साथ में नहीं है कारगिल की लड़ाई में वो शहीद हो गया था और जिसको आप सभी लोग कैप्टन विजयंदपर के नाम से जानते हैं लेकिन जिस गाने से महफिल की शुरुआत होती थी वो गाना था पुरानी जी और गिटार मोहल्ले की और मेरे यार वो रातों को जागना वो घुन ला, ला ला और गिटा मोहल्ले की उछल और मेरे यार वो रातों को जागना सुबह घर जाना घू के दीवार जाके वो करना दांतों को घड़ी घड़ी सास पहुंचना कॉलेज हमेशा ले वो कहना सर का कैरम फ्रॉम द क्लास वो बाहर जाके हमेशा कहना यहां का सिस्टम ही है खराब वो जाके कहना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 बस याद खा वो करना प्लानिंग रोज नहीं आड़कपन का वो पहला प्यार वो लिखना हाथों पर ए प्लस वो खिड़की से झांकना वो लिखना लेटर उन्हें बार बार देना तो हफे में सोने की बालियां वो लेना दोस्तों से पैसे उधार बस यादें यादें यादें रह जाती हैं कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं। बस यादें यादें यादें रह जाती हैं कुछ छोटी छोटी रह जाती है, बस यादें। थैंक अमित फॉर शेयरिंग सच अ स्वीट स्टोरी एंड सॉन्ग विद मुझे पूरा यकीन है कि ये एक ऐसा गाना है जिसमें कई लोगों की कॉलेज टाइम की मेमोरीज जुड़ी हो सकती हैं इनफैक्ट ये गाना था ही बहुत पॉपुलर उस समय कॉलेज क्राउड के बीच में और आज भी आप इसके बोल सुने तो अमित मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ और जिस तरह से इन्होंने अपने गाने का परिचय देना शुरू किया तो आप समझ ही गए होंगे गानों से इनको म्यूज़िक से कितना प्यार है ये गाना जो इन्होंने अभी हमको सुनवाया ये था 1993 की एक प्राइवेट एल्बम संदेशे से जिस जो कि एक पाकिस्तानी सॉन्ग राइटर और सिंगर अली हैदर जी की थी और ये गाना फ्रॉम दैट एल्बम वॉज दी मोस्ट सुपर सॉन्ग पुरानी जींस अब चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर जो हमारे साथ शेयर करी है रमन वर्मा ने नैशनल टेनेसी से रमन कहते हैं ये गाना और इनके कॉलेज के दिनों का एक स्टेपल है ये चार दोस्त हुआ करते थे और जब भी ये मिलते थे तो इस गाने को ज़ोर ज़ोर से साथ गाने में मज़ा ही अलग था पर एक पर्टिकुलर मेमोरी जो इस गाने के साथ जुड़ी हुई है वो आज हमसे शेयर करी यहाँ पर रमन कहते हैं कि एक बार ये और इनका एक दोस्त राहुल घर में बिना बताए बाइक से मनाली की तरफ निकले ये लोग चंडीगढ़ में थे और वहाँ से मनाली के लिए निकले बाइक से राहुल ड्राइव कर रहे थे बाइक और जब घर जब ये लोग वहाँ से लौट रहे थे तो इन्होंने जैसे इन लोगों की आदत थी कि मिलके के इस गाने को गाना साथ में ज़ोर जोर से इस गाने को गाना शुरू किया और अमिताभ और धर्मेंद्र की नकल करते हुए बारी बारी से जो फुटरिस्ट होता है ना उस पर खड़े होते थे सिंगिंग दैट सॉन्ग एंड काइंड ऑफ मिमिकिंग उनके एक्शंस uh, को ज़रा इमेजिन कीजिए पहाड़ी सड़कों पर दो कॉलेज गोइंग बॉयज़ ज़ोर ज़ोर से इस गाने को गाते हुए और ऑल्टरनेट फुटरिस बारिप पर खड़े होके अमिताभ और धर्मेंद्र की नकल करते हुए अब वहाँ पर एक बहुत शार्प टर्न आया जहाँ पर ये लोग बाइक को संभाल नहीं पाए और इनकी गाड़ी स्किड हो गई नहीं इनको कोई लकीली, कोई चोट नहीं आई और वहाँ पर सड़क पर शोल्डर थोड़ा चौड़ा था तो इसकी वजह से कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ लेकिन बस गाड़ी स्किड हुई तो ये लोग जाके मिट्टी में गिर गए अब ये कहते हैं कि वहाँ से बहुत सारे कार और ट्रक्स जा रहे थे वो लोग इन्हें देखते मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते तो रमन के शब्दों में यह आपस में बोले साला कोई हमें उठाने भी नहीं आ रहा है यही अगर हम लड़कियाँ होते ना तो सब भाग के आते और ऐसे कह के दोनों दोस्त ठहाका लगा कर हंस पड़े फिर दोनों उठे बाइक उठाई वापस से चले और फिर से इसी गाने को जोर जोर से गाते हुए आगे का सफर तय किया <laughs> रमन कहते हैं आज भी जब ये ये गाना सुनते हैं तो वो दृश्य वो बाइक राइड उनकी आंखों के सामने आ जाती है और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान इस गाने के साथ आ जाती है ही तोड़ेंगे तोड़ेंगे तमगल, तेरा साथ ना छोड़ है, मरना साथ है, सारी जिंदगी छोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे थैंक यू रमन फॉर शेयरिंग दिस स्वीट स्टोरी और ये जो गाना अभी इन्होंने हमारे साथ शेयर किया ये था 1975 की फिल्म शोले से बोलते थे आनन्द बख्शी के संगीत आडी बर्मन का और इस गाने में आवाज़ें थीं किशोर दा और मन्ना डे की पर्दे पर ये फिल्माया किस पे गया है ये तो शायद आप कहानी से ही समझ गए होंगे बाइक पर अमिताभ और धर्मेंद्र जी के ऊपर ये जो अभी हमने दोनों कहानियाँ सुनी ये दोनों कंपेटिटिवली ंगर जनरेशन या कहिए हमारी जनरेशन के लोगों से आई थी अगली कहानी जो हम आपको सुनाने वाले हैं ये हमारे साथ शेयर की है तरुण सूरती जी ने मरफ्रिज बोरो टेनेसी से और तरुण जी इस वक्त रनिंग इन सेवेंटीज़ वेरी फिट वेरी डिसप्लेंड और ये पर्टिकुलर सोंग इनको याद दिलाता है इनके कॉलेज के दिनों की और इनकी दोस्तियों की तो क्या बता रहे हैं तरुण जी चलिए सुनते हैं This is the only movie I I have seen more times than I can count, दिस इज द ओनली मूवी आई है अरुण मेहता एंड दिलीप पट्याल वक्कर फोर द आलू मटर and परोठा the um, the So there used to be a Punjabi restaurant called Nilam. and we used to go there almost every saturday we will eat so much that by the time we were done we were so lazy that we did not wanted to go to anywhere else and there was a movie theater right next door called moti and uh, we will see this movie and we have seen this movie over and over and uh, one of the best part of it uh, the main character was uh, nutan ji um, who is uh, One of my favorite actresses. The story is actually a Gujarati, very popular Gujarati novel, and the song was sung by Mukeshji. And the song goes like this: किसी और को सायद कम होगे मुझे तेरी बहुत जरूरत है पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ पहले भी बहुत मैं तरसा हूं तू और ना मुझको तरसाना चंदन सबदन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 हो अगर मैं दीवाना चंदन सबधन चंचल चितवन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 साया भी जो तेरा पड़ जाए साया भी जो तेरा पड़ जाए आबाद हो दिल का वीराना चंदन सवधन चंचल चितवन ता मूरत है तन भी सुंदर मन भी सुंदर तू सुंदर ताकी मूरत है किसी और को शायद कम होगी मुझे तेरी बहुत जरूरत है पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ पहले भी बहुत मैं में तरसा हूँ तू और न मुझको तरसाना चंदन सबन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना जगवा लो मुझे न देना में चंदन चंचल चितवन चंदन बदन चंचल चितवन थैंक यू तरुण जी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी अबाउट दिस सॉन्ग ये जो 1968 की फिल्म थी सरस्वती चंद्र तरुण जी ने बताया कि उन्होंने इसका जो ओरिजिनल गुजराती उपन्यास था वो पढ़ा हुआ था इस वजह से उनको इस फिल्म के जो इमोशनल डेप्थ थी और भी अच्छे से समझ में आती थी लेकिन रोज़ के रोज यही फिल्म बार बार देखना बट समी वॉज ऑल्सो फेल in love विद दिस मूवी एंड पर्टिकुलरली दिस सॉन्ग मुकेश जी की आवाज़ और नूतन जी का अभिनय इसमें और आज भी जब ये गाना वो किसी को गाते या गुनगुनाते या कहीं कहीं बजते भी सुनते हैं ना तो इनको अपने वो दोस्त वो पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी खाने जाना नीलम होटल में और इस फिल्म का बार बार देखने वाला जो कार्यक्रम था उसकी याद पल भर में सामने आ जाती है और ये मुस्कुरा उठते हैं आज के देसी जायका कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं यादों में बुने गानों की वो गाने जो हम जब भी भी सुनते हैं वो हमारी एक किसी प्यारी सी याद को हमारे सामने ले आते हैं अब हमारी जो अगली कहानी है वो लेकर आ रहे हैं प्रवीण लोखंडे प्रवीण यहाँ नेशनल टेनेसी में रहते हैं हमारे अच्छे दोस्त हैं और ये कहानी उनके कॉलेज दिनों की सुनिए हेलो नेश दिस इज़ प्रवीण लोखंडे लेट नाइन्टीज़ की बहुत सारी यादें हैं मैं वॉल्चन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में था और कुछ रूममेट्स के साथ मैं अपार्टमेंट शेयर करता था बड़े अच्छे थे मेरे रूममेट्स यू नो वी एस टू सिंगल आर्ट खाने का गाने का सभी को बहुत अच्छा शौक़ था तो आ, हम लोगों ने कुछ जुगाड़ किया था उस वक्त आपको पता है ऑटो रिक्शा में उस वक्त जो टेप रिकॉर्डर्स रहते थे छोटे वाले आय अकाई उसके छोटे वाले तो वो टेप रिकॉर्डर्स हम लोग घर पे लाते थे बिकॉज दे दे देवर लाइक प्रच ज़्यादा महंगे वन दे महंगे वगैरह नहीं थे आ, वो घर पे लाके उसके अंदर कैसेट लगाके उसको ऐसा एडिशनल स्पीकर लगाके और स्पीकर भी कैसे रहता था वो जो अपना जो मटका रहता है मटके के ऊपर हम लोग स्पीकर रखते थे सो so देट उसका जो यू uh, ना you know, uh, वॉल्यूम जो रहे उसका वॉल्यूम बढ़ जाए और थोड़ा उसका बेस ट्रेबल वगैरह काफ़ी अच्छे से सुनने आए तो वैसा हमारा जुगाड़ था और वो मटका वाला स्पीकर जो था वो मटका मैं लेके आया था कहीं से और जो आ, आ, कैसेट प्लेयर था वो मेरे फ्रेंड ने लेके आया था तो फ्रेंड और मेरी बहुत सारी चीज़ों पे जमती नहीं थी यू you नो know, कभी कभी झगड़ा होता था वी वर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स बट यू नो वी यूज टू हैव समर्गूमेंट्स ऑन दिस थिंग दैट थिंग टू ने ये यहाँ पे क्यों रखा ये ऐसे क्यों करता करके लेकिन ये गाना जब बजता था तब हमारी दोनों की यू you नो know, एक ही एक ही हमारा दोनों का रिचुअल रहता था कि विल गो टू दैट प्लेस एंड लिसन टू दैट सॉन्ग ये गाना था नाइनटीन फोटी टू लव स्टोरी वाला गाना आरडी डी का आई थिंक आखिरी गाना था वो और कुमार शानू जी ने गाया था hmm, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे सर्दी की धूप जैसे बिना की तान जैसे रंगों की जान जैसे बलखाए बेल जैसे लहरों का खेल जैसे खुशबू लिये आए ठंडी हवा रोमांटिक सॉन्ग uh, 1994 की मूवी जैसा प्रवीण ने बताया 1942 फोर्टी लव स्टोरी जी हाँ ये आर डी बर्मन जी की आखिरी मूवी थी और इसमें उनके निधन के बाद मिला था उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवॉर्ड जावेद अख्तर साहब के बोल थे और इस गाने में आवाज़ आवाजी कुमार सानू की और पर्दे पर पैर अनिल कपूर के साथ मनीषा कोयराला और ये गाना जो प्रवीण ने बताया कि चाहे उनकी उनकी दोस्त से कितनी भी अनबन क्यों ना हो जब ये गाना उनके जुगाड़ पर बजता था तो दोनों की सारे अनबन दूर हो जाते थे और दोनों साथ बैठ के इस गाने को एंजॉय करते थे प्रवीण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गाने को और इससे जुड़ी आ, इस मेमोरी को हमारे साथ शेयर करने के लिए दोस्त दोस्ती और उनसे जुड़े गाने इस श्रृंखला में अगली कहानी है रजनी जी की रजनी इब्रिंट टेनेसी में रहती हैं और हमारे साथ साझा कर रही हैं वो गाना जिसके साथ जुड़ी हुई है उनकी कॉलेज की मस्ती की यादें सुनिए उन कॉलेज के दिनों में हॉस्टल में रहती थी और इन दिनों ये मूवी नई मूवी आई थी क़यामत से कयामत तक सो मैं और मेरी चार फ्रेंड we wanted to go see this movie but <clears throat> hostel se warden se permission nahi mili so we all decided ki hum classes bunk karenge aur jaake movie dekh ke aayenge so somehow we managed to bunk those classes and got out from college and bhagte bhagte kisi tarah theater pahunch gaye वहाँ पे हाउसफुल था अब उस हाउसफुल में टिकट कैसे लें टिकट तो हमने पहले से कोई बुकिंग कराई नहीं थी उन दिनों ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं होता था पहले से बुकिंग करा लो सो so, हमने टिकट मास्टर से बहुत रिक्वेस्ट करी हम उसका सर इतना खा गए कि वो भी परेशान के बोलता है अच्छा चलो तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ तो उसने हमें 50% परसेंट ऑफ दिया टिकट पे तो हमें लगा शायद कोई एक दो सीट होगी जिसमें हम घुस गुश घुसा के बैठ जाएंगे बट नहीं पता चला जब थिएटर के अंदर घुसे तो सबसे आगे वाली जो रो होती है ना बिल्कुल आगे क्लोज टू द्रीन उसके आगे हमने क्रॉस लेग करके बैठे और ऐसे बैठ के हमने वो मूवी देखी सो so, वो थे हमारे कॉलेज के दिन द ड्रेस वी वॉन्टेड टू वॉच दिस मूवी अकेले हैं तो क्या गम है चाहे तो हमारे पसंद ज्ञान बस एक सरा साथ हो तेरा तेरे तो है हम तब से सनम अकेले हैं तो क्या कम है चाहे तो हमारे बस, में क्या नहीं? बस एक जरा साथ हो तेरा तेरे तो है हम कब से सनम ये नहीं सपना ये सब है अपना अब ये नहीं सपना ये सब है अपना ये जहां प्यार का छोटा सा ये पहाड़ का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 कयामत से कयामत तक कितना क्रेज़ था जब मूवी आई थी मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि कॉलेज बंक करके और मन्नतें करके सबसे आगे वाली रोके भी आगे क्रॉस लगे बैठ के भी आपने इस मूवी को एंजॉय किया तो याद तो काफ़ी बढ़िया वाली जुड़ी हुई है इस गाने से रजनी जी मल्टी टैलेंटेड हैं एक बहुत अच्छी कथक डांसर हैं हमारी प्यारी सी दोस्त हैं सो थैंक यू सो मच रजनी फॉर शेयरिंग दिस मेमोरी ऑफ दिस सॉन्ग और दोस्तों के साथ हैं तो फिर अकेले भी हैं तो क्या गम है है ना ये थी 1988 की क्यामत से क़यामत तक इसमें मजरू के बोल थे इसमें संगीत था आनंद मिलन का आवाज़ इस गाने में उदित नारायण और अलका याग्निक और पर्दे पर जी हाँ जूही चावला के साथ आमिर खान आज तेसी झायका में हम बातें कर रहे हैं उन गानों की जिनको सुनते ही हमारे दिमाग में एक याद कौंध जाती है वो पल ऐसे आंख के सामने आ जाता है जैसे अभी गुजरा हो अभी तक हमने दोस्तों के साथ जुड़े हुए किस्से सुने अब चलते हैं प्यार की तरफ लेकिन इसके पहले कि हम उस सेक्शन की तरफ पढ़ें मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आने वाले कुछ हफ्तों में मैं 90s का एक शो लाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर आपके 90s के जो स्पेशली कुमार सानू उदित नारायण अलका याग्निक इस उनके गाए हुए जो गाने थे जो 90s की एरा वाले स्पेसिफिक गाने थे अगर कोई पसंद हैं और कोई स्पेसिफिक रीज़न या कोई कहानी कि क्यों पसंद है आपने कितनी बार सुने कैसे किस डाला या फिर आ, लूप में सुना करते थे इस तरह की कोई भी बातें जो आप हमारे साथ शेयर करें आपकी कहानी को हम साझा करेंगे देसी जायका के मंच पर और आप हम तक पहुंच सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए हमारे इंस्टा हैंडल पर आप मैसेज कर सकते हैं और अगर आप मेरे पर्सनल टच में हैं तो आप सीधे मुझे भी, भी भेज सकते हैं हमारे गीतों में ये ख़ासियत होती है कि वो जो बहुत कॉम्प्लेक्स सी बात होती है जिसको कहने के लिए या तो ढेर सारे शब्द चाहिए होते हैं या शब्द ही नहीं मिल रहे होते हैं उसको इतने प्यारे ढंग से एक गीत में बुन कर हमारे सामने रख देती हैं और प्यार के इजहार का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि गीत के जरिए आपके प्यार का इज़हार हो ऐसी ही कहानी है हमारी श्रोता शिखा के पास सुनते हैं पहले उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी साल 2005 की बात है जब जिंदगी में सब कुछ नया नया लगता था उसी समय मेरी और अमित की कहानी भी शुरू हुई वो अमित जो आज मेरे हस्बैंड है मैं उस वक्त इंडिया में थी और अमित दूर अमेरिका में हमारे बीच हज़ारों मील मीलों की दूरी थी पर दिलों के बीच कोई फासला नहीं था टाइम डिफरेंस की वजह से हम दोनों की ज़िंदगी थोड़ी उल्टी उल्टी-पुल्टी सी चलती थी मुझे रात को फ़ोन करना अलाउड नहीं होता था तो बेचारा अमित अपनी नींद तोड़कर आधी रात उठ जाता सिर्फ मुझे कॉल करने के लिए मेरी आवाज़ सुनने के लिए दिन में ऑफिस का काम और रात को मुझसे बातें वह दौरी कुछ और था उस वक्त फोन कॉल्स भी बहुत महंगे हुआ करते थे फिर भी आमिद के लिए वो हर मिनट अनमोल था फिर एक रात उन्होंने मुझे कॉल किया और फोन पर मेरे लिए एक गाना गाया दिल की गहराइयों से जैसे हर शब्द में उनका प्यार झलक रहा हो और उसी गाने के अंत में उन्होंने मुझसे कहा क्या तुम तो मुझसे शादी करोगे अब बताइए ऐसी सच्ची मोहब्बत और ऐसा प्यार इजहार सुनकर भला कौन ना कर कह पाता? और ही हमारी कहानी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, शादी हुई और आज हमारी दो प्यारी प्यारी सी बेटियां हैं। आज इतने सालों के बाद अमित फिर उसी मीठी रात की याद में उसी गाने को फिर से गुनगुना रहे हैं सुहानी चाँदनी सुहा हमें सोने नहीं देती सुहानी चाँदनी रात हमें सोने नहीं देती सुहानी चाँदनी रात हमें सो Oh. हमें सोने नहीं देती तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती सुहानी चाँदनी रातें हमें सोने नहीं चाँदनी रातें हमें सोने नहीं देती आनन्द बख्शी जी के बोलों का सहारा लेकर अमित ने क्या खूबसूरती से किया था अपने प्यार का इजहार शिखा से थैंक यू सो मच शिखा फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटिफुल स्टोरी एंड दिस सॉन्ग विद ये गाना था 1976 की फिल्म मुक्ति से इसको मुकेश जी ने गाया था आनंद बख्शी के बोल थे इसमें आर बर्मन का संगीत था और पर्दे पर इसे फिल्माया गया था अमिताभ शिखा पर नहीं नहीं इसे फिल्माया गया था शशि कपूर और विद्या सिन्हा पर तो जैसा मैंने कहा प्यार की बातों को जब हम गानों में पिरो कर, या गानों के ज़रिए इजहार करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट भी बहुत अलग होता है हमारी जो अगली कहानी है उसमें गाने के बोल ने हमारी जो स्टोरी टेलर है उनके ऊपर क्या असर किया ये कमाल की बात है तो कहानी है पुष्पम जी की पुष्पम जो अब अपने परिवार के साथ ब्रेंडवुर्ड टेनेसी में रहती हैं वो एक ख़ास गाने की बात याद करते हुए मुस्कुरा देती हैं और उसकी कहानी है कि जब पुष्प अपनी इंजीनियरिंग कर चुकी थी घर में उनकी शादी की बातें चल रही थीं और वो लाइफ में एक बहुत अच्छे पड़ाव पर थी लेकिन वो कभी कभी लोगों को बात करते सुनती थी कि लड़की अच्छी तो है पर रंग थोड़ा साँबला है तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये ख्याल आता था कि आ, क्या सच में लड़की की जो वैल्यू होती है हो, उसकी सुंदरता होती है हो, वो सब कुछ उसकी रंग में ही होती है और फिर उनकी मुलाकात हुई अरविंद से अरविंद जी को शायद वो पहली नज़र में भाग गई थी लेकिन पुष्पम को फिर भी ये कहीं डाउट था कि ऐसा तो नहीं कि मेरे रंग को लेकर इनको भी कोई शंका हो तब अरविंद जी ने इनको इनके साथ एक गाना शेयर किया और उनको ये कहा कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है और ये तुम्हारे लिए है और बाद में उन्होंने इस गाने को उनके लिए गाया भी पुष्पम कहती हैं कि इस गाने के बाद ये सांवली लड़की अपने को रोज आईने में देखती और निहारती रहती थी वो क्या गाना था और उस गाने के लफ्ज़ों में ऐसी क्या बात थी अरविंद ने अपने प्यार का इजहार इतनी खूबसूरती से किस गाने से किया चलिए खूबसूरत मगर सांवली से बहुत खूबसूरत मुझे अपने ख्वाबों के बाहों में पाकर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 उसे मन ही मन में लुभाते तो होंगे सीने की खामोशियों में मेरी याद से झनझनाते तो होंगे वो बेसाखता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन कुछ गुन गुनगुनाती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की चलो खत खत्लिखे जी में पाती तो कलम हाथ से छूट जाता तो होगा कलम फिर उठाती तो तूंगी मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर बुदा तो मैं उंगली दबाती तो तूंगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की जबा से कभी उफ निकलती तो होगी बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा कहीं के कहीं पाँव पड़ते तो होंगे जमीन पर दुपट्टा लटकता तो होगा कभी सुबह तो शाम कहती तो होगी कभी रात तो दिन बताती तो होगी कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सावली सी बहुत खूबसूरत। कितना प्यारा नशीला मीठा खूबसूरत गीत अरविंद यू डिड एन ओसन जॉब। ये था 1976 की फिल्म शंकर हुसैन से इसमें खयाम का संगीत था इसमें बोल लिखे थे कमाल अमरोही ने और आवाज़ पुष्पम इस प्यारी सी कहानी को और इस गाने को हमारे साथ साझा करने के लिए अपनी इस याद को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अब जो हमारी अगली कहानी, अगली याद अगला गाना है वो दोस्ती और प्यार का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कहानी, तरुण और पूर्णिमा की तरुण की जुबानी मैं हूं ना रीजन उसका एक ही था कि उसमें एक सॉन्ग था तुमसे मिलके दिल का जो हाल क्या कहें जब भी वो मैं सॉन्ग सुनता था जस्ट लाइक में इन फ्रंट ऑफ मी वहां पर वो है नहीं फिर भी उसको मैं देख पा रहा हूँ आई कैन सी कि जब भी मैं में को देखता था, था उस टाइम पर जो मेरे दिल में जो कुछ भी होता था जो सारे इमोशन सारे उगते थे it was like उसमें एक, एक और है Call, कुछ कुछ होता है, उसमें उसमेंग था प्यार-दोस्ती होती है. जब किया था अपना, तो हमने like, we like so, प्यार-दोस्ती होती है. ऐसा कुछ नहीं है वो सब मूवी डायलॉग है ऐसा कुछ है नहीं उसको था, मैं, हम लोग इतना है हम लोग शेयर ऑल्स टूगेदर and and daily daily not just like like one day day or two so दोस्ती हुई <laughs> yeah, yeah, like, uh, क्या कहें हूं ना movie <laughs>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 राही जाना दिल की तुम मंजिल हो दिल तो है एक कश्ती जाना जिसका तुम साहिल हो दिल ना फिर कुछ मांगे जाना मगर हासिल हो दिल तो है मेरा तनहा जाना आओ तुम तो महफिल होता है खुशिया बर्बादी पाबंदी ले आबादी हो गया वो जिसको मंजिल ने दिखला देखो ये ये हाय तुमसे मिलके मंजिलोार है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें तुमसे मिलकर दिलका है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये Do <laughs> that. है तो फिर ऐसे मुहाबत की है।, दिल मेरा पागल है जाना इसको तुम बहला दो दिल में क्यों हलचल है जाना मुझको तुम समझा दो मैं का जो आचल है जाना इसको तुम लहरा दो जो बादल है जाना मुझ पे तुम बरसा दो like लेके है तेरा ये दीवाना जान पे मिट जाएगा तेरा ये परवाना जान मेरे दिल में क्या है तुम ये ना जाना जाना तुझको याद आएगा मेरा ये अफसाना देखो प्यार ये चाह रहे ये दीवानी ये परवाने परवानी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 तुम से मिल दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है ऐसा कि कमाल क्या कहें तरुण थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्निपेट और um, जो स्टोरी इसका इस गाने के साथ तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी है तरुण और पूर्णिमा दोनों ही uh, दिल्ली से आते हैं और यहाँ पर फ्रैंकलिन टेनेसी में रहते हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं तरुण बहुत अच्छा डांस करते हैं बहुत चुलबुल है तो उनकी शख्सियत के साथ मैं पूरी तरह से जोड़ सकती हूँ कि हाउस अपने इस स्पेशल सॉन्ग को हमारे साथ शेयर करने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद ये जो गाना अभी हमने सुना ये था 2004 की मूवी मैं हूं ना से इसमें बोल थे जावेद अख्तर के संगीत था अनु मलिक का और इस गाने में जो आवाज़ें थीं वो थी सोनू निगम की अल्ताफ़ एंड हाशिम साबरी और रवि खोटे की और पर्दे पर द किंग खान शाहरुख खान विद सुष्मििता सन हमने अभी तक के देसी जायका कार्यक्रम में वो गाने सुने और कहानियाँ सुनी जिनके साथ दोस्ती की यादें जुड़ी हुई हैं और जो उन गानों को खास बनाती हैं फिर हमने कुछ वो यादें सुनी जिनके साथ प्यार की यादें जुड़ी हुई हूँ और जिसकी वजह से वो गाने खास बन गए अब एक ऐसा गाना जो एक बेटी को उसके पिता की कमी का एहसास दिलाता है ये गाना शेयर किया ये याद हमसे शेयर की है रोज़ी ने रोज़ी जो पश्चिमी बंगाल से हैं और यहाँ पर फ्रेंकलिन टेनेसी में रहती हैं बहुत अच्छी सिंगर हैं और कहती हैं कि जब भी भी वो ये गाना सुनती हैं उन्हें अपने बाबा के ना होने का बहुत शिद्दत से एहसास होता है रोज़ी अपने बाबा के बारे में क्या कहती हैं मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ रोज़ी कहती हैं मेरे बाबा मेरे सब कुछ थे संडे के दिन जब वो चिकन बनाते तो मैं प्लेट लेकर उनके पास बैठी रहती कि कब बाबा का बनाया हुआ टेस्टी चिकन मिलेगा मुझे स्कूल ले जाना स्कूल से लाना खिलाना वो सब कुछ करते थे पर लेकिन पढ़ाई के टाइम अगर कंसंट्रेशन ना करूं तो पिटाई भी लगाते थे फिर एक दिन बाबा हारमोनीय ले आए आई वॉज़ जस्ट फाइव ईयर्स दैट टाइम गाना सीखना शुरू हुआ पहला सारे गामा मुझे मेरे बाबा ने ही सिखाया फिर धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और उनसे गाना सीखती गई हर शाम ऑफिस से आने के बाद बाबा को रबींद संगीत सुनाना मेरे लिए मैंडेटरी था लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया बाबा की रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि उनकी दोनों किडनियाँ डैमेज हो गई हैं उस वक्त मैं क्लास थर्ड में थी डायलिसिस शुरू हुआ हम सब बहुत परेशान थे बाबा ने कहा जिंदगी में कुछ भी हो जाए गाना बन मत करना गाना गा पाना भगवान का एक आशीर्वाद है एक ऐसा वरदान जो सबको नहीं मिलता संगीत से प्यार करना मुझे मेरे बाबा ने सिखाया और एक दिन वो हम सब को छोड़कर चले गए जब भी मैं कोई गाना गाती हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरे बाबा सुन रहे हैं ये गाना और इसके बोल मुझे हमेशा बाबा के ना होने की कमी का शिदत से एहसास कराते हैं गीत अमर कर दो से छू लो तू मेरा गीत अमर कर दो बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो फोटो से छू गीत अमर खरीदू ना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 रीत चला कर तू ये रीत अमर कर दो आकाश का सू का सुनापन मेरे तन्हा मन में पायल छन का तुम आ जाओ जीवन में देकर अपनी संगीत अमर कर दो संगीत रोजी आप इतना मीठा गाती हैं मुझे लगता है आपके बाबा सच में ऊपर से सुन रहे होते हैं और आपको अपना आशीर्वाद दे रहे होते हैं बहुत धन्यवाद अपनी इस कहानी को इस गाने से जुड़ी आपकी भावनाओं को हमारे साथ बांटने के लिए गाना था 1981 की फिल्म प्रेम गीत से इसमें बोल लिखे थे इंदिवर ने इसमें संगीत और आवाज़ दोनों ही गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी के थे और पर्दे पर इसे फिल्माया गया था राजब्बर जी के ऊपर आज के देसी जायका कार्यक्रम में हमने आपके साथ वो गाने शेयर किए जो आम, ऐसे गाने हैं जिनके साथ हमारी एक ख़ास याद जुड़ी है और जब भी हम वो गाना सुनते हैं तो हमारे जहन में वो याद ताज़ा हो जाती है हमने दोस्ती की कहानियाँ सुनी प्रेम की कहानियाँ सुनी और किसी को मिस करने की कहानी सुनी हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और जैसा मैंने कार्यक्रम के बीच में भी कहा 90s के सॉन्ग और उससे जुड़ी कहानी अगर आपके पास हो, तो प्लीज़ हमसे शेयर करें आपकी कहानी हम अपने मंच पर साझा करेंगे नाइन्टीज के गानों के साथ मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने मेरे साथ अपने स्पेशल सॉन्ग्स और उनसे जुड़ी अपनी याद को आज हमारे कार्यक्रम के लिए शेयर किया आज के लिए इतना ही पूजा को इजाजत मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए टिल बी मीट अगेन